अथर्ववेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग गौड़पाद कार्य का, प्रथम कार्य का देख रहे थे ये प्रथम का फिर उच्चारण करेंगे बहिष प्रज्ञो विश्व घन प्रज्ञा विश्व बहिष्प्रज्ञ विभु तैजसस्तु अंत प्रज्ञ तथा प्राजन प्रज्ञ एकमृत विश्व बहिष्प्रज्ञा विश्व किस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था में जागृत अवस्था में आत्मा का नाम होता है विश्व और बहिष्प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ क्यों कहा गया बाहर विषय को देखता जैसा वास्तविक बाहर में पदार्थ नहीं होते हैं किंतु लगता है जैसा ये पूर्व संस्कार से ये चलता है और तेजस तु अंत केवल मन का जो परिणाम है उसी को देखता है तो इसलिए वो अंत प्रज्ञ किंतु जागृत तो वासना से होने से जागृत तो ज्ञान का संस्कार से होने से स्वप्न भी लगता है जैसे बाहर में दिखता है तो है किंतु वास्तविक वो अंतर और प्राज्ञ घनप्रज्ञ घनप्रज्ञ अर्थात जागृत और स्वप्नों तो में जो विज्ञान जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सब घनीभूत हो जाते हैं घनीभूत तो हो जाना अर्थात तो पदार्थों में परस्पर भेद ज्ञात तो नहीं होना इसको कहते हैं घनीभूत तो हो जाना तो जैसे अंधकार होने से वस्तु होने पर भी उनका भेद ज्ञात तो नहीं होता है इसी प्रकार जो जागृत और स्वप्न का सब ज्ञान होता है घटपट नदी पर्वत इत्यादि ये सब सुसुप्ति में घन हो जाते हैं इसलिए उसको घन कहा गया उसका नाम प्राज्य हुआ टीका में तृतीय पंक्ति से देख लीजिए पदार्था पूर्वमेव उक्त उक, उक्त तात्पर्य श्लोक से वक्तव्यम अवशिष्य तदाह पदार्थ पहले से विचार हो गए जो मंत्र में अर्थात विश्व तेजस प्राज्ञा ये सब अर्थ मंत्र में विचार हो गए हैं अभी केवल ये श्लोक का तात्पर्य कहना था इसको कह दिए आगे टिका में यदि आत्मन चैतन्यमें स्वाभाविक स्थनत्र तम व्यभिचरम अर्ति व्यचर व्यभिचरती चास्थन क्रमक्रभ्यानवाद अतस्त एव आत्मनः सिद्धम् यहाँ तक हुआ था आत्मा का चैतन्य जैसे स्वाभाविक धर्म है उसका स्वरूप है होने से कभी भी चैतन्य आत्मा को छोड़कर के अन्यत्र ऐसा नहीं रह जाएगा अर्थात चैतन्य कभी रहेगा और आत्मा नहीं रहेगा ऐसा नहीं है अगर आत्मा है और चैतन्य नहीं रहेगा केवल आत्मा है चैतन्य उसके साथ नहीं रहेगा तो माना जाएगा कि चैतन्य आत्मा का व्यविचार कर गया आत्मा है किन् चैतन्य नहीं रहा इसी प्रकार की अगर जब भी आत्मा है स्थान उसके साथ सर्वदा रहेंगे जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अगर रहेंगे तो कहा जाएगा स्थानत्रय आत्मा का व्यविचार नहीं करते किंतु ऐसा होता है कि जब आत्मा है तब तो तीनों अवस्था है जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों सर्वदा रहते हैं नहीं रहते। नहीं, नहीं।, नहीं रहने? रहने से कहा जाता है कि स्थानत्रय आत्मा का व्यविचार करते हैं तो करने से जो व्यभिचार करता है वो उसका स्वरूप नहीं होगा इसलिए स्थान त्रय जागर स्वप्न सुसुक्ति ये तीनों आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा का धर्म है धर्म है क्योंकि आत्मा जब रहेगा उसका चैतन्य तो निश्चय है आत्मा कभी भी जड़ नहीं बन जाएगा आत्मा जैसे जे, चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक है इसी प्रकार स्थान त्रेय आत्मा का स्वाभाविक नहीं है परिवर्तनशील होने से इसलिए क्या निष्कर्ष हुआ यदि आत्मान चैतन्य चैतन्यम इव कहने से दृष्टान्त तो किसको देते हैं चैतन्य को चैतन्य स्वाभाविक है अगर ऐसा स्थानत्रय हो होता तो चैतन्यम इव स्थानत्रयम अगर स्वाभाविक होता तो न तरी तदवदेव तम व्यभिचरित अर्ति तदवदेव चैतन्यम इव तम तद्वदे आत्मन व्यभिचरित अर्ति आत्मा का व्यभिचार स्थान त्रय नहीं करना चाहिए किंतु त्र आत्मा का व्यविचार करते हैं तो करने से व्यविचार च आत्मा न स्थान त्रय क्रमाक्रमाभ्याम क्रम से अथवा तो कभी अक्रम से कभी ऐसा नहीं कि जागृत के बाद स्वप्नों में ही जाएगा ऐसा नहीं अक्रम हो जाएगा कभी जागृत के बाद सुसुप्ति हो जाएगा कभी सुसुप्ति से सीधा जागृत हो सकता है क्रम से अथवा अक्रम से तस्त्र तो कस्य त्रिस्थानत्म आत्मा आत्मा का तीनों स्थान है अतस्त तद व्यतिरिक्तम आत्मनः सिद्धम जिसका तीन प्रकोष्ठ रहेगा वो कोई प्रकोष्ठ नहीं हो वो तीनों से भिन्न है कभी इस प्रकोष्ठ में कभी उस कमरा में कभी अन्यत्र रह सकता है इसलिए आत्मा तद व्यतिरिक्तम आत्मनः अत तद व्यतिरिक्तम आत्मन तदपद से किस लेंगे स्थान आत्मा स्थान से भिन्न है ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों हम नहीं है ये निश्चय करना है यह सुप्त सोहम जागरमी इति अनुसंधान तस्य तस्वतम यो अहम् सुप्त जो मैंने सोया सो अहम् जागरमी इति इस प्रकार की अनुसंधान अनुसंधान प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा पहले जिसको देखा था अनुभव हुआ था अभी पुनः उसका ज्ञान होना इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा सो देवदत्त कहते हैं सदेवदत्त अयम अयमेव जो देवदत्त को मैं दस साल पहले काशी में देखा था वही देवदत्त को मैं आज गंगा किनारे देखा तो सह अयम देवदत्त इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा एक प्रमाण है जो कि वस्तु का एकत्व का कथन करता है इसी प्रकार की यह प्रत्यभिज्ञा होती है होने से एकत्वम तस्य तस्य एकत्वम अवगत एकत्वम एक, एक, एक कस्य एकत्वम आत्मा, तो आत्मा, एक आत्मा एक है किंतु ये जो विश्व तेजस प्राज्य ये एक है क्या विशिष्ट हो जाने से वो एक नहीं होगा किंतु उनका जो अधिष्ठान है आत्मा है वो एक है एकत्वेन टीका में आगे एक ही स्मृत्या घटाद एकत्वम सते जहाँ एकत्व तो का स्मृति होती है जैसे स्वयं देवदत्ता तो जहाँ इस प्रकार की स्मृति होती है जैसे यहाँ तो घटो दृष्टांत दिए हैं स्वयं घट जो घट मंदिर में देखा था वही घट भी इधर है इस प्रकार कहने से कहते हैं घट घटाद एकत्व ईश्यते प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से एकत्व तो का निश्चय होता है प्रत्यभिज्ञा का लक्षण क्या कहते हैं तत्व दंता अवगाही ज्ञान प्रत्येज्ञा ये आएगा तर्क में आगे तत्ता और इदंता को अवगाहन कराने वाला अवगन ज्ञापन कराने वाला जो तत्व है उसमें क्या धर्म रहेगा तता तता। और जो इदं है इदंता तत्ता च इदंता ईदंता ची ते तो जैसे कहेंगे लता च रमा च इति लता रमे होगा इस प्रकार तत्ता चंता चय तत्ते, दंते। तत्ते दंते। उसका कराने वाला तत्ते दंता अवगाही लक्षण कहते हैं उसका जहां इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है वहाँ एकत्व का निश्चय होता है धर्म धर्म राग आदि मलस्य अवस्था धर्मत्वाद अतिरेके शुद्धत्म अति तो धर्म अधर्म राग द्वेष आदि मल ये सब अवस्था का धर्म है जिस व्यक्ति जिस पुरुषों में जिस द्रव्य में जागृत अवस्था में राग था आसक्ति था स्वप्न अवस्था में उसी व्यक्ति उसी अवस्था उसी पदार्थ में राग सर्वदा दिखेगा कभी दिख जा सकता है किंतु निश्चय नहीं रहेगा तो इसलिए कहते हैं धर्म अधर्म राग द्वेश इत्यादि मल सब अवस्था का धर्म है अवस्था कितने है तीन है जागरूक स्वप्न ये सब अवस्था का धर्म होने से तद अतिरेके तद अतिरेके अर्थात तद, तद व्यतिरेके शुद्धत्व अपि सिद्ध्यति उससे भिन्न होने से शुद्धत्व अपि कश्य शुद्धत्व आत्मा न आत्मा शुद्ध है भाष्य में दे दिया प्रथम पंक्ति का अंतिम है स्थान त्रय व्यतिरकत्व एकत्व च असंग अभिप्राय इसी का वह एक, एक अभिअर्थ कहते हैं स्थान त्रय व्यतिरिक्त तो हुआ क्योंकि तीनों स्थान में ये चलने वाला है इसलिए कोई स्थान ये नहीं होगा तीनों स्थानों से भिन्न होगा एकत्व क्यों होगा कहेंगे स्मृति प्रतिभिज्ञा होती है यो हम सुप्त है हम जागरणी अदुना तो प्रतिभिज्ञा से एकत्व आगे शुद्धत्व क्यों कहते हैं धर्मा धर्म राग द्वेशादी जो मल है वो सब अवस्था का धर्म है होने से आत्मा शुद्ध हुआ आगे क्या विशेषण दिए हैं इसके लिए भी कहते हैं संग वैद्य अवस्था धर्मीकारा तदतिरेकृष्ट्रसंगतम एवं संघस्य अपि वेद्यवे न कभी कहता है अहम् सुखी कभी कहता है अहम् दुखी अहम् रागी अहम् द्वेषी इस प्रकार की जब अनुभव होता है तब अहम् सुखी कहने का समय में ये जो सुखों के साथ संबंध ये जो सुख वो दिखता है दिखता है तो उसी को कहते हैं अपि वैद्यत्व सुख दुख का जो संग होता है वो भी वेद्य है वेद्य ज्ञेय हमको पता चलता है होने से अवस्था धर्मत्वाद जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है ये नियम है क्योंकि हम अपने आप को अर्थात तो नहीं जान पाएंगे कैसे जानेंगे कहते मैं तो मैं ही हूँ इतना है जिसको हम स्पष्ट रूप से जानेंगे हमसे भिन्नत्व है ना वो हमसे भिन्न ही होगा अर्थात जिसको हम जानेंगे वो हमसे भिन्न होगा अपने आप को कहते अपने आप को ऐसे घटपटिख दुख जैसा ऐसे नहीं जाना दे सकता है मैं हूँ बस मैं जानता हूँ इसी लिंग से इसी हेतु से निश्चय हुआ कि मैं हूँ नहीं तो पता कैसे चलता है तो अवस्था धर्मत्वात संगस्य धर्मत्वत अवस्था संघर्ष अपी वैद्यत्व ना अवस्था धर्मत्व वैद्य है ज्ञेय है इसलिए अवस्था का धर्मोंगीकारा स्वीकारा ऐसे स्वीकार करने से तद अतिरेकि तद द्रष्टुर संग से अतिरेकी अतिरेकी अर्थात उससे भिन्न कौन है तद द्रष्टा ये संग का द्रष्टा कौन है मैं सुखी हूं इसका अनुभव कौन करता है आत्मा ही करता है तद द्रष्टुर असंगमी संगतम तद द्रष्टुर आत्मन असंग असंग है सुख दुख इत्यादि के साथ इसका वास्तव कोई संगर नहीं है इतर्थ युक्ति सिद्धे अर्थ श्रुतिम उदाहरती युक्ति से सिद्ध हुआ ये अर्थ तो क्योंकि ये दृश्य है जो दृश्य होगा वो दृष्टा से भिन्न होगा ऐसा मान्यतया नियम है ये दृश्य और दृष्टा में भेद अविवेक के चलते अनुभव नहीं होने से वो सुखी दुखी होता है संसारिक हो जाता है अगर स्पष्ट भेद को जानता रहेगा अर्थात ये तो सुख एक चित्त का वृत्ति हुआ अंतःकरण का एक परिणाम हो गया मैं उसको जानता हूं उसके साथ क्यों हमारा संबंध होना है इतना जो अलग करके रख लेगा उसको सुख दुख कुछ और स्पर्श नहीं करेगा वो ज्ञानी ये जो युक्ति से सिद्ध हुआ अर्थ इस अर्थ में श्रुतिम उदाहरती श्रुति दिखाते हैं भाष्य में महामत्स्यादि दृष्टान्त श्रुते है बृहदारण्यक में चार तीन अठर श्रुति है तो वहाँ वो कहते हैं मंत्र ऐसा है स यथा महामत्स्य उभय कुले अनुसर पूर्व चपरम च एवं एव अयम पुरुषः पुरुष उभ अचरती बुद्धांत उभ अंत अनुसंचरती बुद्धात च ऐसा है जैसे कोई मतलब प्रखर स्रोत वाला नदी जैसे गंगा जी उसमें मनुष्य अथवा कोई नौका चलेगा तो नीचे नीचे बहते चलेगा किंतु जो मत्स्य होते हैं वो तो नीचे नीचे ऐसा बह जाएंगे वो तो ऊपर की तरफ भी चल सकते हैं तो यहाँ तो महामत्स्य कहते हैं जो महामत्स्य नदी में एक कूल से दूसरे कूलों तक तो वो चलते रहता है वो मत्स्य दोनों कूलों से भिन्न है या कोई कूलों के साथ आधात में कर जाता है तो भिन्न है दोनों कुल से तो भिन्न है और प्रवाह से उससे भी भिन्न है तो जैसे चलता है दोनों कुल में इसी प्रकार की आत्मा स्वप्न जागृत ये दोनों में विचरण करता है ये दोनों से असंग रहता है तो अनन्वागत स्त भगवती असंगो है एयम पुरुष ऐसे वह पूर्व मंत्र में है जब स्वप्न से जागृत को आ जाता है स्वप्न का कोई भी पदार्थ साथ में ले करके नहीं आता है अनन्वागत भोग उसका अनुगत उसका पीछे पीछे कोई पदार्थ नहीं होते हैं यही प्रमाण है कि असंगह असंग अयम पुरुष वास्तविक हम असंग है स्वप्न जा। तो की स्मृति स्वप्न की ये जो स्मृति आया उसे पदार्थ नहीं आते हैं तो वो स्मृति क्यों आया क्योंकि स्मृति स्मृति जो हुआ ये ज्ञान रूप हुआ ज्ञान का संस्कार बन जाता है वो संस्कार चित्त में रहेगा संस्कार तो आ जाएगा किंतु पदार्थ कुछ नहीं जाएंगे यही अर्थ है जागृत में आ जाने से उस संस्कार का संग मान लेना यही अज्ञान है उसी के चलते स्वप्नों से भी भय होता है मनुष्य को जागृत का संस्कार लेकर के स्वप्न जा देखता है यही अर्थ है संग दोष से यह होता है जब ये संग घट जाएगा धीरे धीरे उसे ऐसा व्यक्तियों को स्वप्न घट जाएगा जागृत में जिसका संग दो सो घट जाएगा जो पदार्थों का अर्थात संस्कार नहीं बनाएगा ये सामान्य मनुष्य में क्या होता है ना सर्वदा कैमरा जैसा वो बुद्धि रहती है तो हमारा बुद्धि धीरे धीरे दर्पण जैसा होना चाहिए सामने में पदार्थ आया चला गया चला गया कुछ उसका संस्कार होना नहीं चाहिए जैसे रास्ता में जाने का समय में पहले पहले तो सब चीज एकदम दृढ़ करके देखेगा फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हो गए तो ये तो नहीं दिखेगा देखें। पहले तो सभी बोर्ड दिखने लगेंगे आगे तो अच्छा ये वेदांत का प्रवचन होने वाला वैसा ही बोर्ड देखेगा बाकी बोर्ड दिखेगा नहीं आगे वो भी और कुछ नहीं दिखेगा आप अपना इसमें चलेगी कुछ और भार नहीं होगा तो इसी प्रकार की जब ये संस्कार धीरे धीरे घट जाएगा तो सपनों धीरे धीरे घट जाएगा तो फिर ऐसा व्यक्तियों को क्योंकि हम लोग जितना समय खटिया में जाते हैं उसका बहुत कम समय सुसुक्ति होता है अधिक समय तो स्वप्न में जाता है क्या ये स्वप्न धीरे धीरे घट जाएगा जागृत का आसक्ति कम हो जाने से उन लोगों को इसलिए कहते हैं ना महापुरुष लोगों को निद्रा बहुत कम होती है तो अर्थात तो ऐसे ऐसे खटिया में पड़े रहेंगे बैठे रहेंगे देखेंगे सर भी झुक जाएगा कि कहते हैं छोटे महाराष्ट्र जहाँ बैठेंगे मतलब सर झुक जाएगा किन्तु पाठ चलता होगा एक त्रुटि हो जाएगा मार ऐसा है कहीं सर झुका हुआ था कैसे ऐसे बोल दे कहीं अर्थात सर को सीधा रखने के लिए भी कितना परिश्रम पड़ता है वो जब पहले सर सीधा रखते हैं तो पता चलता है वो उतना परिश्रम उनके लिए और आवश्यक नहीं होता है वो छोड़ देते हैं बिल्कुल जब स्वाभाविक हो जाएगा ना वो सर को भी सीधा नहीं रखेंगे तो छोड़ देंगे किन्तु अंदर में जागरूकता रहेगा और वो जागरूकता शब्द को, को ग्रहण करने के लिए अगर रह पाएगा तो ठीक है अगर और अंदर हो जाएंगे वो शब्द को भी नहीं करेगा वो तो समाधि में गया तो सामान्य लोग तो तो ऐसा नहीं होता है तो, जो होता है तो पता चलेगा धीरे धीरे केवल रहता है अगर वो अंतकरण का वृत्ति हुआ तो संस्कार रह जाएगा चित्त में संस्कार रह जाएगा वो संस्कार को धीरे धीरे मतलब घटाना है अर्थात तो वो कैमरा बुद्धि हटने से धीरे धीरे संस्कार घट जाता है अच्छा जा टीका में तो वहां कहा गया कि मंत्र में जो भाष्य में दिखाया महामत्स्यदी अर्थात ये दृष्टांत महामत्स्य दोनों कुलों में अनुसंसरण चलने पर भी कुलों के साथ तादात में नहीं करता प्रवाह के साथ भी नहीं करता है इसी प्रकार की यहाँ भी टीका में महानादेन श्रोत सा अप्रकंप्य गतिर अति अति बलियांस बलियांस कुले संचरण महान महान अतिबलिया अतिबलियाद्यामस्य महास्य नादेयन स्रोतसा तो ये दक। दक होता है तभी नादे ये नादेयन न ढकोए नादेयन स्रोतसा सामना है नद्याम भे नादेय नादे नोत सा अप्रकंप्य गति ही महानकम्पय गति में समाज कैसे कहेंगे तिमी को कहेगा तो थोड़ा जोर कहना हमारा थोड़ा श्रवण शक्ति कम है अप्रकंप्य तो होगा ना अप्रकम्प मतलब कुछ अनुसार विसर्ग कुछ रहेगा नगे गति में होगा ना गति होगा गति गति कौन सा लिंग है गति पूंव लिंग है स्त्रियांग तीन हुआ ना तो स्त्रीलिंग हुआ तो क्या होगा तो स्त्री तीन है वो तो गति होगा दूसरा पद क्या होगा वो अन्य पदार्थों को लेने के लिए नहीं घटक पद्रकम्पिया यही इतना तो ही सोचना है तो जब आप गति बोल करके कहते हैं, इसको कैसे कहेंगे ये तो स्त्रीलिंग होना चाहिए ना? अप्रकम्पिया गति यश्य अति बलियां यहाँ तो अर्थात बलियम तो अतिक्रम्य अति बलियां हो गया बलियस को भी अर्थात अति बलवान है महान महान का अन्वय जाएगा तिम के साथ महान अप्रकंप्य गति ही अति बलियांस अति बलियां अती आगे तिमी है नश्य प्रशांत तिमी उभय कुले नद्या संचरण नदी का उभयकूल में संचरण गति करता हुआ क्रम संचरण क्रमशः कभी इस कुल में कभी उस उसकूल में जाता है होने से ताभ्याम अतिरिच्यते अतिरिच्यते से भिद्य वो दोनों कुल से भिन्न होता है न चाहिए कुलद्वयतोष गुणवत्व तीमी दोनों कुल का दोष गुण को प्राप्त नहीं करता है वो उसे भिन्न रहता है न चो क्वचिदी सज्यते दोनों कुलों में तो संग नहीं करता प्रवाह के साथ भी संग नहीं करता दूसरा दृष्टांत तो देते हैं न चेनो वर्णो व नभसी परिपतन क्वचिदी प्रतिहनते तथे अयमात्मा क्रमण स्थान संचलन उक्तक्षण युक्त अंगीकर्तम श्येनो वर्णो व सुपर्ण एक विशेष पक्षी होता है स्वर्णचूड़ पक्षी कहते हैं शेन, शेन पक्षी पक्षी जानते हैं नभसी परिपतन परिपतन उड़ता हुआ पतली पत् आकाश में उड़ता हुआ तो जो पक्षी आकाश में उड़ता है वो आकाश के साथ संबंध करता है आकाश का कोई दोष गुण के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है न कुछ प्रतिहन्यते उसका कहीं भी प्रतिहनन अर्थात तो प्रतिरोध नहीं होता है पक्षी जब आकाश में उड़ता है उसका कोई प्रतिहन अर्थात तो प्रतिरोध नहीं होता है वो स्वच्छंद में उड़ता है तथा एवं उसी प्रकार अयम आत्मा क्रमेण स्थानत्रये संचरण क्रम से तीनों स्थान पर संचरण करता हुआ उक्त लक्षण युक्तम अंगीकर्त्म आत्मा का जो लक्षण कहा गया भाष्य में स्थान त्रय व्यतिरिक्तव एकत्व शुद्धत्व असंगत्व ये सब सिद्ध है तो यह आत्मा कहने से आप अर्थात जिसको अनुभव होता है मैं ये मैं का ये धर्म है तो हम एक है शुद्ध है असंग है इस प्रकार की बार बार विचार करना है जब भी पूर्व संस्कार वश कोई पदार्थ आएगा संग करने के लिए सुख आ जाएगा दुख आ जाएगा राग द्वेष ये सब आते रहेंगे उसी समय में मैं असंग हूँ इस प्रकार चिंतन के द्वारा इसको दूर रखना यही ज्ञान का साधन है प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे आगे द्वितीय कारि के लिए अवतरणी का टीका में कहते हैं विश्व तेजस प्राज्या स्थान क्रमण एव वस्तुतो भवति इत्यत्र हेत्वर विवक्ष आह विश्व तेजस प्राज्ञा स्थान में ये तीनों सर्वत्र तीनों स्थान में रहेंगे ना अलग अलग स्थान है इनका विश्व का क्या है? जागरत। तोगी जागरत। तोगी जागरत। का स्थान है जागृत तेजस का स्वप्न प्राज्ञा का सुसूपति स्थान त्र क्रमेण संचरता तो ये क्रम से जाते हुए क्रम अर्थात सर्वदा क्रम से जाएंगे ऐसा कोई नहीं क्रम अक्रम पहले कहा था क्रमेण कहने का तात्पर्य की एक साथ तीन अवस्था नहीं रहेंगे ऐक्यम एवं वस्तु तो भवती तो वास्तविक ये एक ही है इत हेतुअंतरम विभक्षन आह पहले श्लोक में कहा था कि इनमें चलने वाला जो शुद्ध आत्म तत्व तो ये एक है तीनों अर्थात विश्व तेजस्व प्राज ये तीनों तीनों अवस्था के अभिमानी है अभी यहां कहेंगे विश्व तेजस्व प्राज्य वो एक ही पहले कहा गया आत्मा अधिष्ठान एक है अभी कहते हैं अध्यस्थ भी एक है पहले अगर कह देंगे अध्यस्थ एक है तो हमको भान कठिन होगा क्योंकि हम तो बिल्कुल मानते हैं ये विश्व तेजस अलग है हमारा संस्कार उसी प्रकार हो गया पहले अधिस्थान एक दिखा करके आगे कहते हैं कि जो अध्यस्त है ये तीनों ये तीनों भी वास्तविक एक ही है इसके लिए अभी प्रमाण देते हैं संचरताम ऐक्यम एवं देखिए पंक्ति है विश्व तेजस प्राज्ञा न कैसा ऐक्यम पूर्व सूत्र में ऐक्य असंग स्थान त्र भिन्न किसका कहता आत्मा।, आत्मा को पहले आत्मा को एक कहा था अभी विश्व तय जैसे ये तीनों एक है कहते हैं अर्थात अभी जो है हम अभी हम तीनों ही है अर्थात हम दूसरे अवस्था में दूसरा बनते हैं इस प्रकार की अर्थात तो अध्यस्त पदार्थ का वास्तविक कोई भी सत्ता नहीं है ये सिद्ध करने के लिए चल रहे वस्तुत भवती इत हेतुअतरम विभक्षण आह दूसरा हेतु है देते हैं हेतुअतरम है समाज कैसे कहेंगे अन्यो हेतु हेतु पुंगलिंग है अन्यो हेतु हेतुअतरम अच्छा दक्षिण्शि मुखे विश्व मनस्य मन स्तुत आकाशे चृद प्राजा व्यवस्थि दे देहे विश्व दक्षिणाक्षि मुखे तैजस तो मनसी त्रिधा व्यवस्थितः देह कहने से ये जागृत देहों में इसी जागृत अवस्था में ही तो देहे देह का अर्थ जागृत है एव जागृत अवस्था में ही तीन प्रकार की ये अवस्थित है तो जागृत अवस्था में विश्व कहाँ रहेगा कहते हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्व तैजसस्तु मनसी अंत जागृत अवस्था में विश्व दक्षिणाक्षी दक्षिण चक्षु में रहेगा दक्षिणाक्षी मुखे मुखे अर्थात द्वार द्वार अर्थात उपलब्धि स्थान तो जागृत अवस्था में जितने सारे उपलब्धि स्थान है उसमें जो दक्षिण चक्षु है दक्षिण चक्षु में विश्व क्योंकि जागृत अवस्था में जितने सारे ग्रहण होते हैं ज्ञानों का साधन जितने हैं ग्रहण करने वाले तो सारे इंद्रियों में सबसे बलवान इंद्रियो कौन है सबसे ज्यादा प्रामाणिक किसको मानते हैं कोई कहता है कि मैंने सुना कोई कहता है मैंने देखा तो देखने वाला अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो इसलिए कहते हैं जागृत अवस्था में सारे इंद्रिय कार्य करते हैं विश्व होता है जो कि इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करता है इंद्र अर्थोपलब्धि जागरितम ऐसा लक्षण है तो इंद्रिय तो सभी इंद्रियो के साथ विश्व रहेगा कहते हैं उसमें चक्षुद इंद्रिय सबसे बलवान है हमको तो जितने सारे ज्ञान होता है उसके अधिक भाग चक्षु से ही होता है हम उसको तुरंत सत्य बोल करके ग्रहण कर लेते हैं और दोनों चक्षु में दक्षिण चक्षु अधिक बलवान है कहा जाता है तो ऐसे योगी लोग देखे हैं दक्षिण चक्षु में ही जीव का स्थिति और इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करते करते इंद्रिय सब उपसंहार कर लिया अभी जागृत है जिसको देखा अभी गया बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया दर्शन करते करते सर्वदा ऐसे खुले आंख रखेगा कभी थोड़ा अगर भीड़ आ जाएगा सामने में आदमी आ जाएंगे क्या करेगा शख्स बंद कर लेगा बंद करके किसका स्मरण करेगा वही भगवान का स्मरण करेगा कहते हैं उसी समय में आप अभी जैसे बंद गए बिल्कुल जागृत किंतु इंद्रिय और कार्य नहीं किया तब तय तो जैसा हो गया क्योंकि इंद्रियो के द्वारा जब विषय ग्रहण होगा तभी तो आप जागृत है इंद्रियो के द्वारा विषय ग्रहण नहीं है तब आप तय हो गए जब मनोराज्य करते हैं तो जब कुछ चिंतन करते हैं तो उस समय में तय हो गया मनसी अंतह केवल मन मात्र उस समय मन की वृत्ति होती है तो वो तेजस हो गया और वही जब मन फिर स्तब्ध हो गया ये जब कहते ना कभी पाठ विचार करते करते तो अर्थात पाठ को ग्रहण मतलब वो जागृत है उसको ग्रहण करने का कोशिश कर रहे हैं किंतु ये नहीं कर पा रहे हम सभी को ये अनुभव है एकदम स्थिर हो जाएगा तो बोलने वाला कोई पता चल जाएगा इसका बुद्धि तो अब हो गया ये तो ग्रहण नहीं हो रहा है तो ये जो अवस्था है इस अवस्था को कहा जाएगा वह अपराजी अवस्था आया इसी अवस्था अर्थात तो वो जानता है कि अभी बुद्धि काम नहीं करता बंद हो गया कभी कभी उसको पता नहीं चलता संस्कार बस बंद हो गया किन्तु उसको कोई स्मरण करवा देगा अभी आप सो गए क्या करना मैं सोया नहीं हूं ये काम नहीं करता कोई स्मरण करवा देने से उसको लग जाएगा किंतु जब अभ्यास हो जाता है फिर आगे अच्छा अभी तो बुद्धि काम नहीं करता थक गया स्तब्ध हो गया कहते हैं ये प्रागी अवस्था ये सुसुप्त अवस्था आ गया वो सोया नहीं किंतु यही सुसुप्ति जागृत का यही जो अवस्था इस अवस्था को अगर वो पलट लेगा मैं जान रहा हूं कि बुद्धि काम नहीं कर रहा है मैं हूँ ये समाधि हो गया इतने ही अंतर है किंतु हमारा संस्कार पड़ा है कि बुद्धि काम नहीं करता बुद्धि स्थिर है हम उसी को देखते हैं बहिर्मुख है स्थिर बुद्धि को हम देखते हैं उसी से जब हमारा हम चेतना को पलट करके ले लेंगे अच्छा तो ठीक है बुद्धि काम नहीं करेगा केवल मैं हूँ ये ब्रह्माकार वित्ती हो गया इतना ही अंतर है तो इसलिए जब भी बुद्धि स्थिर हो जाता है उसको अगर पलट लेंगे तो हमारा ये ब्रह्माकार वित्ती ये धीरे धीरे बढ़ेगा अभ्यास बढ़ेगा किन्तु कठिन है क्योंकि वो स्थिर और बुद्धि उस समय में तो पहले कार्य में पता भी नहीं चलेगा कि बुद्धि स्थिर हो गया तो स्थिर होने के बाद भी फिर वही स्थिर और बुद्धि को देखता रहेगा क्योंकि वो पंक्ति को घटाने में लगा रहेगा तो किंतु उस समय में अगर पता चले कि यही ब्रह्माकर वित्तीय हो रहे है तो लाभ की बात है तो यहाँ दिया आकाशे हृदय प्राज्य आकाशे क्या अभिव्यक्ति है सप्तमी है तो और हृदय सप्तमी हृदि तो भी सप्तमी आकाश भी सप्तमी ये दोनों समान अधिकरण नहीं है क्योंकि जो आकाश है वो हृदय है क्या नहीं, नहीं है तो आकाश तो एक हो गया अवच्छिन्न एक हो जाता है अवच्छेदक। तभी कौन यहाँ अवच्छेदक बनेगा और किसको अवच्छिन्न करेगा आकाश अवच्छिन्न आकाश अवच्छिन्न हृदय अवच्छेद को होगा आकाश अवच्छिन्न होगा अर्थात हृदयावच्छिन्न आकाश जैसे कहते हैं कि वृक्षे शाखायाम कपि में शाखा में कपि संयोग है क्या समग्र वृक्ष में कपि संयोग है शाखा अवच्छेद न वृक्षे शाखा अवच्छेद को बनता है इतने जगह पर कपि संयोग है इसी प्रकार के आकाश तो व्यापक है किन्तु हृदयावच्छिन्न आकाश में ही ये प्राज हृदयावच्छिन्न आकाश अर्थात तो हृदयावच्छिन्न आकाश में बुद्धि तो ये बुद्धि में स्थिर हो जाना यही प्राज्य हुआ ये लया अवस्था तो यही लया अवस्था को अगर वो आत्मा केंद्रिक कर लेगा आत्मा की तरफ दृष्टि ले लेगा तो ये समाधि अवस्था हो जाएगा ब्रह्मा करवृति हो जाएगी ये तीनों अवस्था देहे व्यवस्थित तो, देहे का अर्थ जागृत है ये जागृत अवस्था में ये तीनों अवस्था आते हैं तो जब जागृत अवस्था में ही वो जानता है कि मैं हूं ये तो बिल्कुल निश्चय है तो उसी समय में ये तीनों अवस्था बदल रहे हैं तो इसलिए वास्तविक ये तीनों अवस्था का जो अनुभव करने वाला विशिष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा तो एक है ये जो अनुभव करने वाला विशिष्ट आत्मा वो भी एक है अर्थात ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों का अनुभव करने वाला विशिष्ट आत्मा ये भी एक है इसको कहते हैं जाग्रत जाग्रत जाग्रत स्वप्न जाग्रत सुशुद्धि इस प्रकार की विभाग करते हैं अन्य ग्रंथों में इसको आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी सिद्धांत बिंदु में इसका अच्छा विचार लाए हैं वहाँ तो आत्म इंद्रिय वहां तो वहां आत्मा का अर्थ शरीर है आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इति आहू भोगता जीव वन तो जीव का कथन है आत्मा नम रथीनम बुद्धि वरम आत्मा तो आत्मा रथी अर्थात वहां बुद्धि विशिष्ट होकर के शुद्ध आत्मा अगर बुद्धि से रहित तो हो गया और तो शुद्ध हो गया वो फिर रथी भी नहीं होगा किन्तु तो आगे जहाँ है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त तो वहां आत्मा शब्द से शरीर लेना है क्योंकि शरीर नहीं रहेगा मनोइंद्रिय केवल भोग नहीं कर पाएंगे जब शरीर नहीं रहेगा शरीर छूट जाने के बाद दूसरा शरीर नहीं रहेगा क्योंकि भोग आया तन तो जब शरीर नहीं रहेगा भोग नहीं होगा तो इसलिए वो आत्मेन्द्रिय करता आत्मा करता शरीर है श्लोक से तात्पर्य हो के अंदर में अण शायद कुछ दूसरा है ना वो है जो भी ना। ना है अण कर देना है श्लोक का तात्पर्य को संग्रह करते हैं भाष्य में जागृतावस्थमे प्रदर्शनार्थो अयम्, प्रदर्शनार अयम् श्लोक दक्षिणाक्षी इति जाग्रत अवस्था में ही प्रदर्शनार्थ प्रदर्शनादी तीनों का अभव प्रदर्शनार्थ अय श्लोक अवप्रदर्शनाथ अय श्लोक कहेंगे ंगलिंग है ना श्लोक अनुभव प्रदर्शनाय अयम अथवा अनुभव प्रदर्शनम अर्थो यश यहां बहुब्री और चतुर्थी दोनों घट जाएंगे तो सर्वत्र बहुग्री चतुर्थी समान होंगे ऐसा बात नहीं है यहाँ तो हो जाएगा ये श्लोक दिखाते हैं अर्थात विश्वादी तीनों ये जागृत अवस्था में एक ही है तो ये दिखाने के लिए अच्छा टीका में नच एकस्य न चेक अवस्थाया एकस्वहे भिन्न आत्मन तद्वादी अष्यते एक अवस्थाया एकी अवस्था में एक देह में भिन्न आत्मन आत्मा भिन्न हो जाएगा ऐसे तद्वार ईष्यते पहले दे दिया नच तदवादी तदवादी अर्थात आत्म भेदवादी आत्मा का भेद मानने वाले भी एक शरीर में एक अवस्था में अलग हो जाएगा आत्मा ऐसे कहते हैं क्या नहीं, नहीं कहेंगे जो लोग आत्मा को भिन्न मानते हैं वेदांत को छोड़कर के अर्थात ये उत्तर मीमांसा दर्शन को छोड़कर के बाकी सभी दर्शन वाले ये भेदवादी हैं आत्मा नाना कहते हैं वो लोग भी एक ही अवस्था में एक ही शरीर में नाना आत्मा नहीं मानते हैं जागृत अवस्थाया तो देवस्थित विशेषणम् भाष्य में दिए जागरित तो अवस्थाया जागरित अवस्थाएम ये तो श्लोक में नहीं है इसको कहाँ से लाए भाष्यकार इसके लिए टीकाकार कहते हैं जाग्रित तो अवस्थायामिति जाग्रित तो के ऊपर एक नंबर टिप्पणी लिखना है न टीका में है नागरित जागृत अवस्थाया मीति Intent? तो ये जो टीका में जागृत अवस्थायम दिया वहा एक नंबर टिप्पणी एक नंबर नहीं है ना, ना। नीचे टिप्पणी में एक नंबर दिया तो वहां एक नंबर लिख देना है इसको टिप्पणीकार स्पष्ट करते हैं जागरित अवस्थायम भाष्य में है जागरित अवस्थायाम और टीकाकार वहा उसको जागृत अवस्थायम कह दिया तो कहीं संदेह नहीं हो जाए इसलिए कहते हैं टिप्पणीकार जागृत अवस्थायाम भाष्य उदक्षरत्व शंका बारायन आह भाष्य में जो जागरित अवस्था दिया ये बात उदक्षर अक्षर अर्थात तो श्लोक से बहिर्गत अक्षर है अर्थात श्लोक में जागरित अवस्था बोल करके कोई शब्द नहीं है उदक्षर अर्थात बहिर्गत अक्षर अर्थात तो अध्यार करके भगवान भाष्यकार बोलते हैं ऐसा किसी को शंका न हो इसलिए टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं भाष्यकार जो जागृत तो अवस्था बोल करके शब्द कहे हैं वो किसी शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं जागृत तो अवस्थायाम भाष्यकार कहे जागरित तो अवस्थायाम टीकाकार उसको जागृत तो अवस्थाएम कह दिए और कह करके कहते हैं देहे तो व्यवस्थित जो श्लोक में है देहे तो व्यवस्थित इसी का अर्थ भाष्यकार जागृत तो अवस्थायाम ऐसा शब्द के द्वारा कहते हैं इसको टीकाकार कहते हैं और टीकाकार का वाक्य फिर संशय न हो जाए क्योंकि भाष्य में तो है जागृत अवस्था टीका में है जागृत अवस्था इसको टिप्पणी कार स्पष्ट कर देते हैं और देहे व्यवस्थित तो जो श्लोक में है देहे व्यवस्थित ये उक्ति का विशेषण हो गया जो भाष्य में जागृत तो अवस्था अर्थात तो उसी को जागृत तो अवस्था से कहा गया टीका में तद्ही त्यवस्थित यद आत्मन सर्वगत तद अभिमानीत अभी जागृत अवस्था ये विशेषण बन गया अभी आत्मा का अर्थात आत्मा जागृत अवस्था में ही तीनों अवस्था का अनुभव करता है अभी कहते हैं कि तद ही तत्र व्यवस्थित तद अर्थात ये विशेषण क्यों बन गया कहते हैं कि तत्र व्यवस्थित तथा तत्र देहे आत्मा देह में व्यवस्थित तो है कैसा हुआ कहते हैं यद आत्मन सर्वगत तद्अभिमितम तद ही त्रवस्थित्व अर्थात देहे व्यवस्थितत्व किम कहते हैं कि यद आत्मन सर्वगत तद्अभिमितम आत्मा सर्वगत है okay. सर्वगत आत्मा जो देह में अभिमान करता है यही आत्मा का देह में व्यवस्थित होना अभिमान मात्रा करना करना वही देह में व्यवस्थित तो हो गया कहते ना कि गर्भ से कहो हम भारत के हैं लोग कह देते ना जी। तो हम भारत के है कहने से इतना ही एक मन में एक लगाया यही उसका हो गया कि मैं भारतीय हूँ व्यवस्थित तो हो गया व्यवस्थित तो अर्थात तो अभी और भटकने वाला नहीं है मान लिया ना मैं भारतीय हूं कहा मैं भारतीय हूँ क्या चीज है वास्तविक कहते अभिमानित्व मान लिया अभिमान और तद आरोप कर लेना ये वास्तविक नहीं है तो कहते आरोप कर लिया इसी को कहते हैं अभिमानित्व तो ये अच्छा ठीक है भाई हम लोग का दृष्टि से तो सब सब बराबर है किन्तु तो ये नेगेटिव नहीं लेना है इसको आत्मन स तद अभिमानित्व देह में अभिमान कर जाना है वही उसमें व्यवस्थित हो गया अभिमान छुट गया तो उसका व्यवस्थित तो छुट गया देह अभिमान जागरिते परम संभवती देह का जो अभिमान है जागरिते परम परम उत्कृष्ट देह में अभिमान ये जागृत में होती दृढ़ होता है स्वप्न में तो देखेगा अभी अर्थात तो रास्ता में चल रहा था मनुष्य बन मन करके अगला क्षण में देख सकता है कि अभी चिड़िया हो गया आकाश में गया तो स्वप्न में देह का अभिमान कितने समय रहता है तुरंत बदल जाता है किंतु इसलिए कहते हैं कि जागरिते परं, परं उत्कृष्ट देह, में उत्कृष्ट है। है देह में अभिमान उत्कृष्ट होता है तेन तस्यावस्थाया एकहेण्भ तिथो भेदो नस्ती सिध्यती जागरित में ये दृढ़ होता है देहमेअभिम एक तस्याम तो एवं अवस्थायाम उसी अवस्था में किस अवस्था में जागृत अवस्थाए एक देह एक ही जागृत देह में त्रयाणाम अनुभवात तीनों अवस्था का अनुभव होने से तेसाम मिथो भेदो नास्ती ये तीनों अवस्था वास्तविक भिन्न नहीं है क्योंकि जागृत अवस्था में ही वही एक ही व्यक्ति तीनों का अनुभव कर रहे है शुद्ध तो तीनों का अनुभव करना है विशिष्ट भी तीनों का अनुभव करता है विश्व ही तीनों का अनुभव करता है तो इसलिए यह जानना है कि विश्व जो तीनों का अनुभव करेगा वो कौन सा है इसलिए विश्व भी तीनों अवस्था से भिन्न है आत्मा तो तीनों अवस्था से भिन्न है ही है विश्व अर्थात जो आप कहते हैं कि आप अभी जागृत का अनुभव करते हैं वो आप भी जागृत से स्वप्न से भिन्न है ये भी निश्चय करना है टीका में अच्छा आज समय हुआ ओम असम ओं पूर्णमद